रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक अठाईसवा भाग बीरबल साहनी अठारह से उन्नीस तक किसी नए जीवाश्म की खोज जीवन विकास क्रम के इतिहास की व्याख्या को बदल सकती है भारत में जीवाश्म विज्ञान की नींव रखने का श्रेय प्रोफेसर बीरबल एवं मानस को आकार देता है बीरबल सौभाग्यशाली थे कि उन्हें रुचिराम साहनी जैसे प्रेरक पिता मिले जो स्वयं एक खुद व्यक्ति थे विज्ञान के प्रचार प्रसार के अपने पथ प्रदर्शक काम के अलावा रुचिराम ने अपने जमाने की सामाजिक कुरीतियों की पुरेजोर खिलाफत की थी उनका मानना था कि शिक्षा और विज्ञान के माध्यम से ही भारत की गरीब जनता का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है मोतीलाल नेहरू गोपाल कृष्ण गोखले सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवी जैसे प्रमुख नेता अक्सर उनके घर आया करते थे बीरबल साहनी इसी ज्ञान संपन्न वातावरण में बड़े हुए बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर अठारह को एक छोटे से कस्बे भेड़ा में हुआ जो अब पाकिस्तान में है बचपन से ही उन्हें साहसिक कामों में बड़ा आनंद आता था चौदह साल की उम्र में एक दिन वे अपने छोटे भाई और बहन के साथ केकड़े पकड़ने के अभियान पर निकले रूमाल और तीन के कुछ डिब्बों के साथ वे गहरे गाड़ियों में उतरे ऊंची चट्टानों पर चढ़े और रात ढलने के बाद ही घर वापस लौटे पर उनके समझदार माता पिता ने उन्हें इसके लिए डांटा फटकारा नहीं बीरबल अक्सर अपने पिता के साथ हिमालय के दूर दराज के क्षेत्रों में घूमने जाते इन अभियानों में वे अपने साथ जोसेफ डाल्टन हुकर्स द्वारा लिखित वनस्पति शास्त्र की पुस्तक फ्लोरा इंडिका यानी भारत की वनस्पति ले जाना नहीं भूलते अपना बहुत सारा समय वे पौधों को पहचानने में व्यतीत करते थे एक बार जोजी ला नामक दर्रा पार करते हुए उन्होंने कुछ लाल बर्फ इकट्ठी की बाद में सिद्ध हुआ कि वह बर्फ में उगने वाली दुर्लभ किस्म की काई थी। की आरंभिक पढ़ाई लाहौर के मिशन स्कूल स्कूल और सेंट्रल मॉडल में हुई। 1911 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से स्नातक की डिग्री हासिल की जहां उनके पिता रसायन विज्ञान के प्राध्यापक थे उसी साल वे इंग्लैंड चले गए और केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इमान्युअल कॉलेज में दाखिला ले लिया उनके पास कोई सिफारिश पत्र नहीं था और यह दाखिला उन्हें पूर्णतः अपनी काबिलियत पर मिला मगर कुछ समय बाद उन्हें घर की याद सताने लगी और वे भारत लौटने के लिए व्याकुल हो उठे परंतु उनके बड़े भाई जो उस समय इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़ रहे थे ने बीरबल से मन लगाकर पढ़ने का आग्रह किया उस दिन के बाद से बीरबल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1914 में कैम्ब्रिज से स्नातक की डिग्री हासिल की उस समय रुचिराम साहने इंग्लैंड में लॉर्ड रद्रफर्ड की मैनचेस्टर स्थित प्रयोगशाला में कार्यरत थे छुट्टियों में बीरबल तस्वीरें उतारने में अपने पिता की मदद करते जवाहरलाल नेहरू केम्ब्रिज में बीरबल की कक्षा में थे दोनों को ही जीवाश्मान से प्रेम था बीरबल और जवाहरलाल की मित्रता सारी जिंदगी कायम रही